यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद के 11वें मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था नवम मंत्र तथा दशम मंत्र में समुच्चय का हेतु हेतुहूत केवल कर्म तथा केवल उपासना की निंदा था दोनों का पृथक पृथक साफल्य बताया गया जो सफल हो उसका त्याग नहीं हो सकता सफल साधन का उसका जो फल है उसे चाहने वाले उसे उपादे मानेंगे हे नहीं समझेंगे और निंदा की गई तो निंदा तो त्याग के लिए प्रायः देखी जाती है और नवम मंत्र में एक एक के अनुष्ठान की निंदा श्रुति ने की है इससे यह प्रतीत हो रहा है कि श्रुति एक एक को सफल भी बता रही है और निंदा भी कर रही है तो दोनों का आपस में विरोध सा प्रतीत हो रहा है दो मंत्रों का और दो मंत्र जो पास पास में ही पढ़े हुए हैं ये परस्पर विरोधी अर्थ का कथन नहीं कर सकते श्रुति में जहाँ निंदा की जाती है जिस साधन की वह हे माना जाता है त्याज्य माना जाता है और जिसको सफल बताया जाता है उसे उपादेय माना जाता है यहाँ केवल कर्म को ही सफल भी बताया गया और निंदा भी की गई केवल उपासना को सफल भी बताया गया और निंदा भी की गई तो केवल कर्म में निंदा होने के कारण या तो तो मानो और केवल कर्म का फल बताने के कारण या तो उसे उपाधेय मानो तो श्रुति को केवल कर्मानुष्ठान हेयत्व रूपेन अपेक्षित है या उपादेयत्व रूपे न अपेक्षित है और एक ही साधन में हेयत्व और उपादेयत्व ये परस्पर विरोधी धर्म रह नहीं सकते ये विरोध है और निंदा करके हे बता रही है और सफल बता करके उपादेय बता रही है का मतलब विरोधी धर्म का कथन कर रही है ऐसे केवल उपासना को भी सफल बता करके उपाधेय बता रही है और केवल उपासना की निंदा करके उसे हे भी बता रही है तो एक पदार्थ यानी साधन या तो साधक के लिए उपाधेय होगा या तो त्याज्य होगा एक ही साधन साधक के लिए हे उपाधेय उभय रूप नहीं हो सकता इसलिए विरोध प्रतीत हो रहा है इन नवम तथा दशम मंत्र का आपात प्रतियमान जो विरोध है इस विरोध का परिहार तब हो सकता है जब ये माना जाएगा कि यहां निंदा एक एक की उनमें हेयत तो दिखाने के उद्देश्य नहीं है अभी तो एक एक के अनुष्ठान की निंदा का कुछ अभिप्राय अन्य है उद्देश्य वह अन्य उद्देश्य क्या होगा उसे 11वें मंत्र में बताया गया पूर्वार्ध में दोनों का सह अनुष्ठान सह समुच्चय कर्म और उपासना का सहसमुच्चय बन सकता है निर्विशेष ब्रह्मज्ञान और कर्म का सहसमुच्चय नहीं हो सकता निर्विशेष ब्रह्मज्ञान तो अकर्त्री, अभोक्तृ असंग निर्विकार ब्रह्म मैं हूं ऐसा है ऐसे अपने स्वरूप का अनुसंधान ये है और कर, कर्म होता है कर्तृत्व पूर्वक तो कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक होने वाले कर्म के साथ अकर्ता अभोक्ता असंग निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं इत्याकारक ज्ञान का तो विरोध है इसलिए उनका तो सह समुच परस्पर विरोधी अर्थ का साधनों का समुच्चय नहीं हो सकता लेकिन उपासना और कर्म का आपस में विरोध नहीं है कर्म और उपासना साथ साथ हो सकती है इसलिए भगवान ने इसी समुच्चय का विधान करने वाला जो मंत्र है ईशावासी का का उसी को आधार बना करके सातवें अध्याय में कहा माम अनुस्मर च एक कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान विधायक उपासना वाक्य क्या नाम वो? गीता वाक्य है अनुस्मर लोट लकार है और युद्ध ये भी लोट लकार है ये और च शब्द है समुच्चय अर्थ में माम अनुस्मर च तो युद्ध इससे कर्म का विधान हो रहा है क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध है ना और अनुस्मरण शब्द से लिया जा रहा है उपासना को और लोट लकार विधि अर्थ में है लोट लकार विध्यादि अनेकों अर्थों में होता है ना। लोटच विधि निमंत्रण आमंत्रण इस सूत्र के पास में अष्टाध्यायी में लोट च सूत्र आता है और उससे जिस अर्थ में लिंग लकार होता है उसी अर्थ में लोट भी होता है तो विधि अर्थ में लोट हुआ और वह अनुस्मरण शब्दित उपासना और युद्ध शब्दित कर्म का विधान कर रहा है और शब्द बता रहा है साथ साथ करने हैं समुच्चय है ना तो इसीलिए गीता को उपनिषदों का सार कहा जाता है सर्वोपनिषदों गा वो दोगधा गोपाल नंदन के अनुसार तो गी, गीता उपनिषद मूलक है तो माम अनुस्मर युद्ध इससे जो कर्म उपासना साथ साथ करने के लिए भगवान कह रहे हैं उसका मूल उपनिषदों में कहाँ पर है ऐसा यदि कोई पूछे तो यही वाक्य बताया जा सकता है ग्यारहवा मंत्र इसमें विद्याचा यस्तद वेदो भयम स ये जो पूर्वार्थ है ग्यारहवे ज्या, मंत्र का इससे ज्ञान कर्म का समुच्चय विधान हो रहा है ज्ञान यानी उपासना ज्ञान यानी ज्ञान शब्द उपासना के लिए भी आता है जहा कर्म विधे उपासना है ज्ञान है तो वो माना जाता है उपासना तो तद उभय सह यह वेद ऐसा दूती मन प्रधान होती है उपासना इसलिए मन का व्यापार और कर्मेन्द्रिय का और शरीर का व्यापार साथ साथ हो सकता है हाँ ठीक है हा? जब केवल उपासना करते हैं तो उस समय तो बैठ करके भी उपासना की जा सकती है कर्म इंद्रियों के व्यापारों को बाह्य कर्म इंद्रियों के व्यापारों को और शरीर के व्यापार को रोक करके मन से शास्त्रीय चिंतन उपासना जो सुगुन की बताई गई वो की जा सकती है हाँ लेकिन वह कर्म नहीं कहलाता है आसन पे बैठना ही और केवल कर्म कर रहे हैं और मन से विषय चिंतन हो रहा है उपासना तो है शास्त्रीय चिंतन सगुन ब्रह्म का शास्त्रीय चिंतन शास्त्रानुसार चिंतन ये उपासना मानी जाती है तो कर्म करने वाले शरीर और बाह्य इंद्रियों से कर्म कर सकते लेकिन मन से विषय चिंतन कर सकते हैं विषय है कर्मफल संसार और फल पर दृष्टि रख करके उसी का चिंतन हो सकता है ना तो उपासना नहीं मानी जाएगी और मन से शास्त्रीय चिंतन कर रहा है और कर्म भी कर रहा है तो माना जाता है कि फिर वह कर्म और उपासना का समुच्चय कर रहा है मन से भी शास्त्र जिस सगुण के स्वरूप का वर, चिंतन करने के लिए बता रहा है वही चिंतन कर रहा है विषय चिंतन नहीं कर रहा है। और शरीर इंद्रिय का शास्त्र जो व्यापार बता रहा है अग्निहोत्रादि करके उनसे अग्निहोत्रादि शास्त्रीय व्यापार ही कर रहा है क्रियाएं कर रहा है तो माना जाता है उपासना और कर्म का समुच्च अनुष्ठान कर रहा है तो ये तो वेदांत ही तो है आ, वो होता है अधिकारी भेद से जो निर्विशेष का ज्ञान ब्रह्म के चिंतन के अधिकारी है उसके लिए ज्ञान रूप साधन है और कर्म रूप साधन है जो निर्विशेष ब्रह्म चिंतन का अधिकारी नहीं है उनके लिए ज्ञानाधिकारी संपादक साधन है ये कर्म कुरु ने वेह कर्माणी जि समा इस वाक्य से बताया गया वह ज्ञानाधिकारी बनाता है इसलिए ज्ञान के अधिकारी संपादक साधन के रूप में उपनिषदों में कर्म और उपासना का भी विधान है वह ज्ञानाधिकारी संपादक है चित्त में विद्यमान मल विक्षेप निवृत्ति द्वारा नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्यादि संपादन करके साधन चतुष्टय संपन्न बनाता है, जिसने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में शास्त्रीय अग्निहोत्रादि कर्मों का और उपासना का अनुष्ठान किया है उसी का चित्त शुद्ध होता है और एकाग्र होता है विक्षिप्त नहीं होता मल विक्षेप रहित होता है और मल विक्षेप रहित चित्त में ही नित्यानित्य वस्तु विवेक ठीक ठीक उत्पन्न होता है और जिसके चित्त में ठीक ठीक नित्यानित्य वस्तु विवेक है उसी को कर्मफल के प्रति वैराग्य होता है और तीव्र मुक्षा होती है ज्ञान के फल को प्राप्त करने की इच्छा होती है और जो वैराग्यवान है उसी में शम दमादिष संपत्ति आती है इसलिए आवश्यक है कर्म उपासना का अनुष्ठान जिनका चित्त मल विक्षेप दोषों से युक्त है उन्हें मल से युक्त है कि नहीं ये कैसे समझे तो यदि संसार के विषयों से प्रलोभित नहीं होता है चित्त जैसे नचिकेता का नहीं हुआ तो मानना चाहिए वैराग्य है और यदि संसार भोगों में लिप्त रहता है अंदर से राग होता है अभिलाषाएं संसार के प्राप्ति की ही रहती है तो समझना चाहिए वैराग्य की कमी है मल विक्षेप चित्त में है और मल विक्षेप चित्त में रहेगा तो नित्यानित्य वस्तु विवेक ठीक से नहीं हो सकता विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं हो सकता तो ज्ञान उससे जो है ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन भी ठीक ठीक नहीं हो पाते वेदांत तो विचार जिसको कहा जाता है न ज्ञान के अंतरंग साधन उनका संपादन नहीं कर पाता हो, तोम पदार्थ विवेक तत्पदार्थ विवेक और वाक्यार्थ विचार इसी को कहा जाता है श्रवण मनन और फिर वाक्यर्थ अनुसंधान को कहा जाता है निदिध्यासन उसे करने के लिए साधन चतुष्टय की आवश्यकता होती है साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है चित्त में कुछ अशुद्धि है तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए यह साधन बताया जा रहा है इसलिए ज्ञानाधिकारी संपादक साधन के रूप में वेदांत में कर्म और उपासना का भी विधान है विद्याचा यस्तत वेदो भयम सह तो यह तद उभयम सह वेद का अर्थ है कि जो मल विक्षेप युक्त मुमुक्षु हैं वह अपने चित्त का अनुसंधान करके ये समझ लिया कि मेरे चित्त में मल भी है विक्षेप भी है इसे दूर करने के लिए साधन समझना चाहता है क्या होगा उसे श्रुति बता रही है कि ऐसा अधिकारी यह शब्द से लेना जिसे अपने चित्तगत मल विक्षेप दृष्टिगोचर हो गए हैं, और वह अधिकारी तद उभयम सह वेद तद उभय शब्द से लेना है उन दोनों साधनों को और उन दोनों साधनों का सह यानी एक साथ अनुष्ठान करता है वे दोनों साधन कौन हैं जिनका साथ साथ अनुष्ठान हो सकता है सह समुच्चय हो सकता है तो प्रथम पाद में दोनों साधन बताए गए विद्यांचा। विद्याच विद्या है अनुस्मरण गीता में जो कहा जा रहा है माम अनुस्मरण माम का प्रयोग करते समय उस समय भगवान उपनिषदों में बताया गया जो ब्रह्म का सगुण स्वरूप है कार्य ब्रह्म कार्य उपाधिक ब्रह्म उसमें अस्मत शब्द का प्रयोग कर रहे है उसके लिए अपनी अहंता को कार्य उपाधि ब्रह्म में स्थित करके माम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उसे अनुस्मर का अर्थ है मेरे सगुण साकार स्वरूप का तुम चिंतन करो इस भगवान के सगुण साकार स्वरूप का चिंतन उपासना वो करो उसी को यहां पर विद्या शब्द से कहा जा रहा है लेकिन उसी को अपने श्रेय का साधन समझ करके वही करता रहें तो जो चित्तगत आंशिक मल और विक्षेप है वह दूर हो जाते हैं लेकिन ऐसा चित्त है कि श्रवण आदि करने ही नहीं देता विषय चिंतन में ही ले जाता है ऐसा विक्षेप और मल होगा तो वह श्रवण मननादि करने नहीं देगा ब्रह्मनिष्ठ आचार्य की प्राप्ति होने पर भी और उनके द्वारा उपनिषदों का श्रवण कराने पर भी मन स्वाध्याय में बैठ करके भी कुछ और और चिंतन करेगा ज्यादा मल विक्षेप की मात्रा रहती है तो ऐसा होता है एक घंटा भी ठीक ठीक वेदांत विचार नहीं कर पाता तो उसके लिए कहा जा रहा है कि उपासना और कर्म करें और जो वेदांत का चिंतन चौबीस घंटे में 8 घंटा ठीक ठीक कर सकते हैं उनके लिए कर्म उपासना समुच्चय की आवश्यकता नहीं है वो वेदांत चिंतन करते ही करते करते ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कम से कम चौबीस घंटे में आठ घंटा तो होना चाहिए ना आठ घंटे की ड्यूटी मानी जाती है तो हम जिस फल के फल की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं उस फल की प्राप्ति की साधना हमसे चौबीस घंटे में से आठ घंटे कम से कम ठीक ठाक होती रहे तब तो समझना चाहिए कि हम उस साधन के अधिकारी हैं और नहीं हो पा रहा है तो जितने मात्रा में होता है उतने मात्रा में करके बाकी समय जबरदस्ती लगाने पर भी वेदांत चिंतन मन से नहीं हो पा रहा है तो उस समय फिर कर्म उपासना ये और वो ज्यादा से ज्यादा वेदांत तो चिंतन का समय बढ़ाना है वो प्रयास है लेकिन जिस समय वो नहीं हो पा रहा है उस समय तो फिर ये कर्म उपासना करता रहे तो उससे समय वेस्ट नहीं होता उसे पुरुषार्थ की सिद्धि होती है ना जो प्रतिबंध है वेदांत चिंतन में वो दूर हो जाता है इसके लिए ये साधन बताया जा रहा है तो विद्याचा विद्याच यस्तद वेदो भयम सह तो तद उभयम शब्द से जिन दो साधनों को बताया जा रहा है जिनका साथ साथ अनुष्ठान करने के लिए बताया जा रहा है वे दो साधन कौन हैं? ये जिज्ञासा जिनके मन में हुई उन्हें उन दो साधनों को प्रथम पाद के द्वारा बताया गया वे हैं विद्या शब्दित उपासना और अविद्या शब्दित शास्त्रीय कर्म विद्या है शास्त्रीय चिंतन और अविद्या है शास्त्रीय कर्म इन दोनों का सह अनुष्ठान साथ साथ अनुष्ठान करना है तो एक साथ इन दोनों का अनुष्ठान करते हैं तो सह समुच्चय का फल बताया जा रहा है अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या अमृतम अशनुते तो अविद्या से मृत्यु का अतितरण होता है तो अविद्या कर्म है और मृत्यु है जो स्वाभाविक कर्म और उपासना स्वाभाविक उपासना का अर्थ है स्वाभाविक चिंतन शास्त्र जिस चिंतन का विधान नहीं करता है ऐसा चिंतन स्वभाव संस्कार को कहा जाता है और पूर्व जो संस्कार है उस संस्कार से होने वाला चिंतन पूर्व संस्कार से प्रयुक्त कर्म स्वाभाविक कर्म पूर्व संस्कार से प्रेरित चिंतन वो है स्वाभाविक चिंतन और पूर्व संस्कार कर्म तथा चिंतन के प्रवर्तक अशुभ हैं यदि कुत्सित संस्कार है यदि तो फिर कुत्सित ही शास्त्र निषिध ही ओ कर्म का संस्कार शास्त्र निषिद्ध कर्म में ही प्रवर्त कराएगा और शास्त्र निषिद्ध चिंतन का संस्कार बुद्धिस्त शास्त्र निषिद्ध चिंतन में ही प्रवृत्त कराएगा उसे कहा गया मृत्यु शब्द से यहां पर शास्त्र निषिध कर्म तथा चिंतन ये मृत्यु है और उसका तरण हो जाता है यानी निवृत्ति हो जाती है किससे तो अविद्या से तो अविद्या है शास्त्रीय कर्म तो शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान करने वाला जो है वह स्वाभाविक कर्म तथा चिंतन में प्रवृत्त करने वाले जो संस्कार है उन संस्कारों को शिथिल कर देता है जैसे जैसे शास्त्रीय कर्म की मात्रा बढ़ती है तो यह नियम है कि व्यक्ति जो कार्य करता है उसके चित्त में फिर वैसा ही कार्य करने का संस्कार पड़ता है इसी को अभ्यास का अभ्यास वशात स्वभाव बन जाता है कहता है ना तो शास्त्र ने बताए हुए ही कर्म करता जा रहा है तो उसे शास्त्रीय कर्म के संस्कार बुद्धि में प्रबल होते जाएंगे और शास्त्रीय संस्कार की मात्रा यदि बुद्धि में प्रबल होगी तो अशास्त्रीय जो कुसित संस्कार थे वह कमजोर होंगे इन्हें ही उपनिषदों में रूपक के माध्यम से सुर कहा गया है शुरू में असुरों की मात्रा अधिक होती है और देवों देवताओं की मात्रा यानी शुभ संस्कारों की मात्रा कम होती है तो शुभ संस्कार शुभ कर्म करते करते जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शुभ संस्कार प्रबल होंगे और जब देवता का पक्ष बलवान होगा शास्त्रीय संस्कारों का तो अशास्त्रीय संस्कार रूप जो आसुर है कमजोर पड़ेंगे वो समाप्त हो जाएंगे पराजित हो जाएंगे तो ऐसा चित्त अशास्त्रीय संस्कारों से रहित जिसका है वह अशास्त्रीय चिंतन और अशास्त्रीय कर्म नहीं करेगा उसका वो समाप्त होगा इस प्रकार यह मृत्यु का अतितरण होगा मृत्यु अतितरण यहाँ पर फल बताया गया और उसका साधन बताया गया अविद्या शब्दित कर्म को अविद्या में जो तृतीया है वह अपने प्रकृति अर्थ में साधनत्व तो बता रही है करण अर्थ में यानी साधन अर्थ में आती है ना तो विभक्ति अपने प्रकृति अर्थ में अपने अर्थ को संपादित करती है तो तृतीय विभक्ति का अर्थ साधन साधन है और वो बताएगी साधन को कौन है साधन तो उसका प्रकृत्यर्थ तो तृतीय विभक्ति का प्रकृति है अविद्या शब्द और अविद्या शब्द का अर्थ है शास्त्रीय कर्म अग्निहोत्रादि संध्या वंदनादि शास्त्रीय कर्म ये है अविद्या पदार्थ प्रकृत्य उसे तृतीय ने बताया साधन तो साधन है तो उसका फल होता है तो फल बताने वाला शब्द है मृत्यु तीर्थ में मृत्युतरण तो स्वाभाविक कर्म तथा उपाय चिंतन रूप जो मृत्यु है यानी कुत्सित संस्कार है पाप कर्म है और अशास्त्रीय चिंतन है वह नहीं हो रहा है जिसके चित्त से तो शास्त्रीय चिंतन होगा ये कर्म का तो फल हुआ अशास्त्रीय चिंतन की भी निवृत्ति और विद्या क्या करेगी अविद्या से ये सब हुआ तो, तो कहा यह जो शास्त्रीय चिंतन रूप विद्या है उपासना है कर्म के साथ अनुष्ठित उपासना कर्म ने तो मृत्यु को दूर कर दिया और विद्या क्या कराएगी तो विद्या अमृतत्व को प्राप्त कराएगी इसलिए कहते हैं विद्या अमृतम अश्नुते तो इसमें विद्या में भी तृतीय साधनत्व को बताने के लिए है अपने प्रकृति अर्थ में तो तृतीय विभक्ति की प्रकृति है यहां पर विद्या विद्या शब्द का अर्थ है उपासना तो उपासना साधन है उपासना रूप साधन से विद्या का अर्थ निकलेगा क्या होता है तो अमृतम अश्नुते अश्नुते का अर्थ है प्राप्त अमृतम शब्द का अर्थ है यहां पर सायुज्य देवताभाव की प्राप्ति देवता भाव में देवता शब्द का अर्थ है कार्य ब्रह्म जिसकी उपासना कर रहे थे वह तो कार्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ जिसे कहा जा रहा है गीता में माम शब्द से माम अनुस्मरण है तो माम शब्द का प्रयोग कार्य ब्रह्म के लिए भगवान ने किया मेरा स्मरण करो उससे क्या होगा तो वह प्राप्त कर लेता है उस ब्रह्म को सायुज्य की प्राप्ति होती है और जिसे हिरण्यगर्भ का ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त होता है कार्य ब्रह्मा का वह ब्रह्मा के साथ फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है तो इस प्रकार यह कर्म मुक्ति का साधन बन जाती है कर्म समुचित उपासना ओ अलग-अलग उपनिषदों के हिरण्यगर्भ के द्वारा नियुक्त एक प्रकार से यह है उपनिषदों के हिरण्यगर्भ तो वो करते हैं स्थूल सृष्टि की रचना वो समृष्टि सूक्ष्म उपाधिक है ना और ये जो ब्रह्मा जी है पुराणों के उनका तो ब्रह्मलोक और ये सब स्थूल उपाधिक है तीन रूपों में प्रकट हुए का मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में इस रूप में बताया वही रज प्रधान होकर के उसमें भी बताया शिवमहिम ने भी बहुल रज से विश्वत्पत्तो भवाय नमो नमः तो वो पुराणों के ब्रह्मा ने पुराणों के ब्रह्मा तो क्षीर सागर निवासी जो भगवान विष्णु है उनके नाभि कमल से प्रकट होता है और वो उस समय भगवान विष्णु वैसे के वैसे ही रहते हैं प्रलय काल में भी क्षीर सागर उनका जो निवास स्थान है वो भी रहता है तो वो खंड प्रलय की चर्चा है पुराणों के अरु ब्रह्मा जी जो स्थूल कार्य उपाधि का और जो उपनिषदों के हिरण्य गर्भ है वह ईश्वर की प्रथम सद् यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम इस मंत्रस्थ ब्रह्मा शब्द का अर्थ है यो वे वेदांश प्रहीण होती वो भगवान उन्हें वेद प्रदान करते वेद का उपदेश करते हैं वो पद्मभव है नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम में जो पद्मभव शब्द से कहे गए हैं वो हिरण्य और उनसे फिर ये विराट आदि क्रम से विराड़ जो गीता के 11वें अध्याय का विश्व रूप है विराड़ है वो हिरण्यगर्भ से निष्पन्न होता है उपनिषदों के अनुसार इसलिए समझना चाहिए कि विश्वरूप को भी वैश्वान को भी जो उत्पन्न करता है ईश्वर और विराड़ के बीच वाला हिरण्यगर्भ है और वो जो विराड़ है उसको पुराणों में नारायण आदि के रूप में कहा गया है इसलिए वो हिरण्य वो जो आपके पुराणों के ब्रह्मा और उपनिषदों के हिरण्य गर्भ अलग अलग तो विद्य यानी उपासनाया अमृतम अश्णुते में अमृत शब्द देवतात्म भाव की प्राप्ति के लिए है देवतात्म भाव को बताने के लिए है और अश्णुत का अर्थ है उसकी प्राप्ति होती है तो इस प्रकार यहाँ कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान करने वाले को बताया गया समुचित जो कर्म है उससे प्रतिबंध की निवृत्ति जब तक मृत्यु शब्दित तो पाप तथा स्वाभाविक चिंतन रहेगा तब तक हिरण्यगर्भ का सायुज प्राप्त नहीं होता मृत्यु शब्दित तो पाप तथा स्वाभाविक चिंतन आंशिक भी रहा तो लोक लोकांतर की प्राप्ति तो होगी नहीं होगा लोकांत पाती चार प्रकार की मुक्ति में से सायुज मुक्ति को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है सालोक्य सारूप्य सामिप्य और सायुज्य ऐसे चार प्रकार है ना उनमें से सालोक्य सारूप्य और सामिप्य ये तीनों सायुज्य की अपेक्षा निकृष्ट है वहां गए तो वापस भी आ सकते हैं इसलिए कल्पांतर में ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी मात्र सालोक के मुक्ति प्राप्त तो हुई शाहरुप मुक्ति प्राप्त तो हुई है तो इस कल्प में भले ही न आए कल्पांतर में ब्रह्मलोक में गए हुए का भी पुनः मृत्युलोक में आवर्तन होता है इसलिए गीता में कहा गया ब्र, आ ब्रह्म भोना लोकात लोकात्नरावृत्ति नोर्जुन भगवान कहते हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यत सबके सब, सब पुनरावृत्ति है इतना अंतर है कि स्वर्गलोक में जाते हैं तो इसी कल्प में उनका आवर्तन होता है क्षिणे पुण्य मरतेलोकम विशांति लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए का इस कल्प में आना नहीं होता कल्पांतर में यानी जब इस सृष्टि का महाप्रलय होगा उसके बाद ब्रह्मलोक में गए हुए जो प्राणी हैं, उनमें से जिनको जिनको ब्रह्म ज्ञान होगा वहां पर उन्हें तो ब्रह्मा जी के साथ विधेय मुक्ति की प्राप्ति होगी मोक्ष होगा उनका उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ केवल ब्रह्मलोक की प्राप्ति की साधनभूत मात्र उपासना की थी ये मृत्यु शब्दित पाप और स्वाभाविक चिंतन पूरा पूरा दूर नहीं हुआ था इसलिए साविज्य मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाई जिनको वे मुक्त नहीं होता है। उनका कल्पांतर में जन्म होता है हाँ चार हैं दो नहीं चार ये जो भूर भुअ स्व लोकी कहा जाता है न इसी सोह में फिर और तीन जोड़ दीजिए महा जनह तपह ठीक है ये शिव लोक लोक लोक साकेत लो, गो लोक ऐसे बहुत है तो ब्रह्मलोक के मान लो अनेक प्रांत है ब्रह्मलोक एक खंड है जैसे एशिया खंड यूरोप खंड अफ्रीका खंड और उसमें अनेक देश होते हैं ना ऐसे स्व नाम का एक पूरा खंड है और उसमें फिर अवान्तर ये चार हैं उनमें से ये पुराणों के ब्रह्मा विष्णु महेश और गोलोक साक्ष लोक, लोक आदि ये अवान्तर भेद होते हैं और ये कहा जाता है कि जो ब्रह्म लोक है वही शिव उपासक को शिवलोक के रूप में प्रतीत होता है राम उपासक को साकेत लोक के रूप में प्रतीत होता है और कृष्ण उपासक को गोलोक के रूप में प्रतीत होता है विष्णु उपासक को वैकुंठ के रूप में प्रतीत होता है ब्रह्मा के उपासक ब्रह्म के रूप में ब्रह्मलोक के रूप में उसे ही अनुभव करता है तो उनके अवान्तर भेद मान लो जैसे भारत के अवंतर प्रांत हैं अनेक भेद तो जिस किसी भी प्रांत में रह रहा है तो भारत में निवास कर रहा है ऐसे वे अलग अलग स्थान है ब्रह्मलोक के रूप ब्रह्मलोक की विस्तृत भूमि है इसलिए उसे अनंत लोक कहा जाता है ना और उसके अवान्तर प्रांत जैसे हैं उसमें इनके वो सब लोक है ऐसा समझना तो विद्या अमृतम अश्नुते इससे बताया गया कि उपासना से देवता भाव रूप अमृतत्व की प्राप्ति होती है साहिज्य की प्राप्ति होती है भाष्य को देखिए एवं अतो तो यत एवं का अर्थ है जिस कारण से नवम मंत्र से कर्म उपासना एक एक के अनुष्ठान की निंदा की गई और दशम मंत्र के द्वारा एक एक के अनुष्ठान को सफल भी बताया गया उस कारण से ये माना जाता है कि नौ मंत्र की मंत्र के द्वारा बताई गई निंदा कर्म उपासना के त्याग के उद्देश्य नहीं अपितु समुच्चय अनुष्ठान के उद्देश्य हैं अतः तो जिस समुच्चय अनुष्ठान के उद्देश्य से इन्हें सफल बताया गया तथा तो निंदित भी किया गया वह समुचे अनुष्ठान विधान करने वाला यह मंत्र है विद्यांचा, विद्यांचा, इसमें विद्या शब्द का अर्थ कर दिया देवता ज्ञानम विद्या है ज्ञान शब्द का अर्थ उपासना देवता शब्द से लेना कार्य ब्रह्म को तो कार्य ब्रह्म उपासना ये विद्या है और अविद्या का अर्थ कर दिया कर्म यानी शास्त्र विहित संध्या वंदनादि रूप शास्त्रीय कर्म ये विद्या है तो कार्य ब्रह्मोपासना तथा आ, आ, संध्या वंदनादि रूप कर्म इन दोनों को तद उभयम शब्द से लेना आगे कहते यह तद एत उभयम सह एक पुरुषे न अनुष्ठेयम सह शब्द का अर्थ करते हैं युगपत एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठे वेद यानी जानता है और जान करके फिर स्वयं कार्य ब्रह्म की उपासना भी करता है और संध्या वंदनादि कर्म भी करता है ये इतना वेद शब्द का अर्थ निकलेगा इसलिए एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि विदित्वा अनुतिष्ठति इत्यर्थ। वेद शब्द का यह अर्थ है कि शास्त्रीय कर्म तथा कार्य ब्रह्म की उपासना एक पुरुष कर सकता है ऐसा समझ करके स्वयं करता है उपासना भी और शास्त्रीय कर्म भी समुच्चय अनुष्ठान करता है जो उसे फल बताया जा रहा है उत्तरार्ध के द्वारा तस्य एवं समुच्चय कारिण तो एवं समुच्चय कारिण यानी शास्त्रीय कर्म तथा कार्य ब्रह्मोपासना का सह अनुष्ठान करने वाला सह अनुष्ठाई समुच्चयारी का अर्थ है हा एक कालावच्छे देना सह का अर्थ है एक कालावच्छे देना युगपद पद हां एक साथ का अर्थ है एक क्षण अवच्छे देना जिस समय वो सन, ये भी कर रहा है स्वाहा स्वाहा स्वास्थ्य अग्निहोत्र भी कर रहा है उस समय भी शास्त्रीय चिंतन भी कर सकता है उपासना भी कर सकता है क्रम क्रम समुच्चय नहीं है कि पहले कर्म किया फिर उपासना की वो तो क्रम समुच्चय तो ज्ञान के साथ भी हो जाता है यानी साथ साथ दोनों कर सकते हैं ये केवल उपासना बैठ करके ही करें ऐसा नहीं इसलिए कर्म और मन से मन का व्यापार और बाह्य इंद्रियों का व्यापार ये साथ साथ होता रहे एक काला छेदन भी हो सकता है वो करें इन दोनों को एक काला वेदन कर सकते हैं नहीं कि अलग उपासना के लिए अलग एक घंटा समय निकाल करके उस समय कर्म उतने समय ही उपासना करे और बाकी समय फिर उपासना ना करें समय निकाल करके बैठ करके कर लेते हैं अलग से तो निषेध नहीं है लेकिन अतिरिक्त समय में भी स्मरण रह सकता है इसलिए कर्म करते समय भी मन से कार्य ब्रह्म की उपासना ये है कर्म काल में भी कर्म काल में भी कर्म की कर्मक भी करते रहना है और उपासना भी करते रहना है ये दोनों साथ साथ हो सकते हैं एक कालाव छे देना तो ये मम समुच्चय कारिण एव एक पुरुषार्थ संबंध तो जो ग्यारहवें मंत्र के पूर्वार्थ के द्वारा विहित कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान कर रहा है उसी को एक पुरुषार्थ का संबंध होता है संबंध शब्द का अर्थ है प्राप्ति पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है फल और एक पुरुषार्थ का है एक फल और वो एक फल है यहां पर चतुर्थ पाठ के द्वारा बताया जाने वाला अमृतत्व की प्राप्ति तो अमृतत्व की प्राप्ति रूप जो फल है वह क्रमेण भवति क्रमेण सियात तो क्रमेण का अर्थ है जो अमृत अमृतत्व की प्राप्ति में प्रतिबंधक मृत्यु शब्दित तो स्वाभाविक कर्म चिंतन है उस स्वाभाविक कर्म चिंतन की निवृत्ति पूर्वक ये क्रमेण शब्द का अर्थ है इसलिए तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार्य ने लिखा स्वाभाविक कर्म ज्ञानाख्य मृत्युतरण पूर्वकम ये क्रमेण शब्द का अर्थ निकलेगा तो जो समुच्चय अनुष्ठान करेगा उसका देवतात्म भाव रूप अमृतत्व की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो हैं, उसकी निवृत्ति पूर्वक देवतात्म भाव की प्राप्ति रूप फल के साथ संबंध बनेगा उसे ही प्राप्ति और एवकार जोड़ दिया ना कि समुच्चय कारिण एव तो समुच्च अनुष्ठान करने वाले को ही प्रतिबंध निवृत्ति पूर्वक अमृतत्व की प्राप्ति रूप फल मिलता है तो समुच्चय कारिण एव एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण इति उच्य यह उत्तरार्थ के द्वारा बताया जा रहा है? मंत्र के उत्तरार्ध से ही बताया जा रहा है ह शब्द समुच्चय कर रहा है ना तो ईश्वर और गुरु दोनों का भजन करो दोनों की भक्ति करो ये बताया जा रहा है तो एक क्रिया के साथ दो कर्म का अन्वय किया जा रहा है तो एक क्रिया के साथ दोनों का अन्वय हो सकता है भजन का अर्थ है प्रेम तो दोनों से प्रेम करो ये कहा जा रहा है प्रेम का अर्थ होता है जिस जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी आ, बात को महत्व तो देते हैं प्रेमी की बात को टालते नहीं है है ना तो हमारे प्रेमी यदि भगवान है जैसे भगवान है ऐसे ही गुरु है तो दोनों की जो बात है उसे हम टाल नहीं सकते और दोनों की बात यदि बिल्कुल अलग अलग हो जाए तो क्या किया जाए फिर तो एक की टालनी पड़ेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता ईश्वर भी पूर्ण कृतार्थ है गुरु भी पूर्ण कृतार्थ है शिष्य का हित चाहते हैं अपना अपने पर प्रेम करने वाला अपना भजन करने वाला जो अपना भक्त है उस दोनों ये कृतार्थ होने के कारण दोनों का ईश्वर तथा गुरु का हृदय एक ही है भक्त के विषय में कि इसका हित संपादन हो ईश्वर भी सुरुद है इसलिए वो भी निरपेक्ष हित चाहते हैं और गुरु भी वो नहीं की शिष्य की सेवाएं लेते रहें और हित न चाहें इसलिए हमारे जो दो प्रेमी हैं दो, दो भजनीय हैं, उन दोनों भजनियों का अभिप्राय हमारे विषय में अलग अलग हो ही नहीं सकता दोनों का अभिप्राय हमारे हित का है इसलिए हमारे हित की बात ही दोनों करेंगे ईश्वर क्या बताते हैं तो ईश्वर ईश्वर बता, का बताना है शास्त्र शास्त्र ईश्वर का ही वाक्य श्रुति स्मृति ममय वाक्य ये मेरी आज्ञा है और गुरु जो होते हैं वह शास्त्र से विपरीत बताते नहीं है शास्त्रीय साधन ही बताएंगे इसलिए शास्त्रीय साधन बता रहे का अर्थ है ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए कह रहा है इसलिए दोनों का भजन साथ साथ हो सकता है भजन का अर्थ होता है उनकी आज्ञा का पालन और उनकी आज्ञा का पालन का अर्थ है दोनों गुरु अलग शास्त्र से आज्ञा देते नहीं है और शास्त्र ईश्वर की आज्ञा है तो ईश्वर की आज्ञा का ठीक से पालन करने का उपदेश और जहां ईश्वर की आज्ञा का अभिप्राय समझ में नहीं आता उस अभिप्राय को प्रकट करके बताते मात्र ये भूमिका गुरु की होती है इसलिए दोनों का साथ साथ भजन हो सकता है मूर्ति भेद विभागी ने यह बताया गया कि एक ही तत्व की तीन मूर्तियां हैं ईश्वर गुरु और स्वयं साधक और स्वयं जो है अपना अहित नहीं चाहते शिष्य के रूप में वही आया है और गुरु और ईश्वर के रूप में तो ईश्वर ही हैं, ईश्वर के रूप में गुरु और शिष्य के रूप में भी वही प्रकट हुए हैं इसलिए गुरु के रूप में तो वो अनुभूत है मैं के रूप में शिष्य को अभी अज्ञात है तो मैं के रूप में शिष्य को ईश्वर का ज्ञान हो इसी के लिए ईश्वर और गुरु का प्रयत्न होता है भूमिका होती है हाँ, शास्त, इसलिए शास्त्र होता है यदि ब्रह्मनिष्ठ है हाँ तो ब्र, ब्रह्मवेद ब्रह्म भगवती के अनुसार वो ब्रह्मरूप ही है और ब्रह्मरूप होने से उनका चिंतन दूसरे ओर जा ही नहीं सकता जिनका चिंतन और कहीं जा रहा है वह ब्रह्मज्ञानी नहीं है इसलिए भाषा बदल सकती है लेकिन उसमें वेद वेदमूलकता ही रहेगी भाषा भले अलग अलग हो शब्द अलग अलग हो लेकिन वेद विपरीत नहीं होगा वेद मूलक ही होगा वो तो तस्य तस्य एवं समुच्चय कारिण एव एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण इति उच्य उत्तरार्ध के द्वारा बताया जा रहा है अविद्य यानी कर्मणा अग्निहोत्रादिना उत्तरार्ध में जो प्रथम पद है अविद्या उसका अर्थ कर दिया अग्निहोत्रा दिना कर्मणा <coughs> ये जो शास्त्रीय अग्निहोत्रादि कर्म है इन कर्मों से क्या होता है तो मृत्यु तीर्था में मृत्यु शब्द का अर्थ करते हैं स्वाभाविकम कर्म ज्ञान तो स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान होता है विषय चिंतन तो स्वाभाविक कर्म तथा विषय चिंतन यही मृत्यु है यह मृत्यु शब्द वाच्यम श्रुतिस्थ मृत्यु शब्द का अर्थ है स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन और उभयम यह मृत्यु शब्द वाच्यम उसे तीर्थवा तीर्थवा का अर्थ करते यानी उसकी निवृत्ति होती है और विद्या विद्या गिद्धे शब्द का अर्थ कर दिया देवता ज्ञाने देवता ज्ञान में देवता शब्द का अर्थ है कार्य ब्रह्म इसलिए देवता ज्ञाने निकले का अर्थ निकलेगा कार्य ब्रह्म उपासना विद्या शब्द का अर्थ है कार्य ब्रह्म उपासना और कार्य ब्रह्म उपासन या अमृतम यानि देवतात्म भावम अश्नुते देवतात्म भाव की प्राप्ति होती है यही अमृतत्व है देवतात्म भाव यानी हिरण्य गर्भ भाव की प्राप्ति जो हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं धीरे धीरे हिरण्य गर्भ की अहंग्र उपासना करने वाले उपासक की अहंता जो वेष्टि उपाधि में स्थित थी वह निकल करके हिरण्यगर्भ की जो उपाधि है हिरण्यगर्भ का जो कार्यकरण संगत है वही इसकी अहंता का आलंबन बन जाता है इसे सायुज्य की प्राप्ति कहा जाता है जिस देवता के सायुज की प्राप्ति होती है उस देवता की अहंता का आलम्बन भूत जो कार्यकरण संगत होता है वही उपासक के भी अहंता का आलमन बन जाता है अलग कोई आलमन नहीं होता कार्यक्रम संघात देवता का कार्यक्रम संघात और उपासक का कार्यक्रम संघात एक हो जाता है दोनों की अहंता उसी कार्यक्रम संघात में होती है तो ये अमृतत्व की प्राप्ति है यहां तो देवतात्म भावम अष्णुत ने प्राप्त तद ही अमृतम उचेते देवतात्म देवतात्मगमनम तो अमृत शब्द का प्रयोग इंद्रादि देवता स्वर्ग में जो एक पेय के रूप में प्राप्त अमृत है पीते हैं देव इंद्रादि देवता उसे भी अमृत कहते हैं समुद्र मंथन से निकला हुआ लेकिन वह अमृत यहाँ पर अमृत शब्द का अर्थ नहीं है इसके लिए कहा गया कि तद ही अमृतम उच्चते उसी को यहां पर अमृत शब्द से कहा जा रहा है किसे तो देवतात्म गो तो देवतात्मगमनम यानी देवता भाव की प्राप्ति देवता भाव की प्राप्ति को ही कहा जा रहा है अमृत की प्राप्ति यानी कि एक ग्लास वह अमृत पीने को मिल जा जो समुद्र मंथन से निकला था वह अमृत यहां पर अमृत की प्राप्ति नहीं ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम